योग पातजलोग्रदीप सड़दर्शन समन्वय आठ सिद्धियां अष्टा सिद्धि सिद्धि आठ प्रकार की है ऊ शोध्ययन दुख विघाता विघाताश्रय सुहृत प्राप्ति दान्च सिद्ध्योष्ट सिद्धे पूर्वकुशस्त्री उह शब्द अध्ययन तीन दुख विघात सुरहित प्राप्ति और दान ये सिद्धियाँ हैं सिद्धि से पूर्व तीन प्रकार का अंकुश है व्याख्या सिद्धियाँ आठ हैं उह, शब्द अध्ययन सुरहित प्राप्ति दान आध्यात्मिक दुखहान आधि भौतिक दुखहान और आधिदैविक दुखहान ऊह सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कारों से स्वयं इस सृष्टि को देखभाल कर नित्य अनित्य चित्त अचित के निर्णय से चौबीस तत्वों का यथाश ज्ञान होना शब्द सिद्धि विवेकी गुरु के उपदेश से ज्ञान होना अध्ययन सिद्धि वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान होना सुहित प्राप्ति सिद्धि वे सिद्ध पुरुष जो स्वयं मनुष्यों का अज्ञान मिटाने के लिए घूम रहे हैं उनमें से किसी दयालु के मिल जाने से ज्ञान का प्राप्त होना दान सिद्धि वे योगी जो अपने खाने पीने की आवश्यकताओं से निरपेक्ष होकर आत्मसाक्षात्कार में लगे हुए हैं उनकी भोजन आदि सब प्रकार की आवश्यकताओं को श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा करने से उनके प्रसाद से ज्ञान लाभ करना गीता अध्याय 17 में सात्विक राजस और तामस मनोवृत्ति के भेद से तीन प्रकार का दान बतलाया गया है यथा दातभ्यंतिदान दीयते नोपकारिणे देशे कालेत्रे चव स्मृत यु प्रत्योपकाराथलुद्द्यवान दीयते चरक्लिष्टम तद्दान राज्य यदान अत्रेभ्य से दीयते असत्मज्ञात तत्म सुदार दानदेना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों मध्यमांसाधि अभक्ष वस्तुओं का सेवन करने वाले हिंसक दुराचारी पाप कर्म करने वाले के लिए दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है दान देने वाले तथा दान लेने वाले दोनों के लिए सात्विक दान ही इष्ट है राजस तथा तामस दान देने वाले तथा देने वाले दोनों के लिए राजसी तथा तामसी वृत्तियों का उत्पन्न करने वाला होता है उपर्युक्त पांच सिद्धियां तत्वज्ञान के उपाय हैं और निम्न तीन सिद्धियां उनके फल हैं आध्यात्मिक दुखहान सब आध्यात्मिक दुखों का मिट जाना आधिभौतिक दुःख हान सब आधिभौतिक दुखों का मिट जाना आधिदैविक दुःख हान सब आधिदैविक दुखों का मिट जाना इनसे उल्टी आठ प्रकार की असिद्धियां बुद्ध की आठ प्रकार की असक्तियाँ हैं संगति आध्यात्मिक विषयों का वर्णन करके अब अगले सूत्र में मूल तत्वों का धर्म बतलाते हैं